साधना की अद्भुत प्रणाली केनो केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद क्वचस प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है हमारा आधार कहाँ है केना सुखे तरें सुवरतामहें सुख और दुख दो किनारों को छूती हुई जो जीवन की नदी बह रही है इसके बहने का क्या प्रयोजन है हे ब्रह्मविदों आप लोग अपनी अपनी दृष्टि से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए श्वेताश्वतर उपनिषद का यह पहला मंत्र है उसके पश्चात उसके उत्तर दिए गए हैं तो सत्य को पाने का यह भी एक रास्ता है उपनिषद में ऐसे ही प्रश्न किए गए हैं उस सत्य को जानने की उपनिषद साहित्य में अलग अलग विधियाँ हैं यहाँ पर एक विशेष प्रकार की विधि है पहले हर एक उपनिषद में एक शांति पाठ होता है शांति पाठ मन को उस विद्या के अनुकूल बनाने के लिए होता है इसका अर्थ होता है कि जो उस मंत्र में अर्थ है उस अर्थ का चिंतन करने से इंद्रियां शांत हो जाए मन की लहरियां शांत हो जाए ताकि भीतर वह सत्य प्रतिभासित हो जब मन शांत होता है तो इस शांत मन में उस विद्या की झलक स्पष्ट पड़ती है प्रेरणा तीव्र होती है मन शांत और एकाग्र होने से पैना तीक्ष्ण होता है और पैना होने से परतों के भीतर में घुसता है जब मन पैना हो जाता है तो अपने भीतर घुसने की सामर्थ्य प्राप्त करता है जब तक मन चंचल है वह कहीं केंद्रित नहीं होता है जैसे आज हमारा मन चंचल है तो भीतर की कौन कहे बाहर ही नहीं टिकता है किसी विषय में मन को लगा कर रखना चाहूँ तो मन भाग जाता है पर जहाँ भी मन केंद्रित हो वह उसका सार निकाल लेता है यदि मेरा मन व्यवसाय में केंद्रित होता है तो व्यवसाय के जो सूक्ष्म सूत्र हैं वे मेरे हाथ लग जाते हैं यदि मेरा मन धन अर्जन के साधनों में केंद्रित होता है तो वह जितना निविष्ट होगा धन उपार्जन के साधन उतने ही मेरे सामने खुलते जाते हैं यदि मेरा मन अन्य किसी विद्या में केंद्रित होता है यदि खगोल शास्त्र में मेरा मन केंद्रित होता है तो मानो उसके सारे रहस्य मुझे मालूम पड़ने लगते हैं यह मन विलक्षण है मन को एकाग्र करके आप जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहें वह पा सकते हैं लौकिक विद्या में किसी सामान्य विद्या में सांसारिक विद्या में यदि एकाग्र करें तो यह संसार की विद्या अधिगत होगी और यदि आप अन्य किसी विद्या में इसे एकाग्र करें तो वह विद्या आपके हाथ लगेगी जिसका मन चंचल है स्थिर नहीं बैठता है न संसार में बैठता है न कहीं अध्यात्म में बैठता है ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता है भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी मन की एकाग्रता चाहिए यहाँ शांति पाठ में अध्यात्म का सूत्र साधना का सूत्र दिया गया है यह उपनिषद सामवेद के अंतर्गत तलवकार शाखा में आती है यह है तो छोटा सा परंतु ईशा पार्श्वोपनिषद से बड़ी है इसमें कथा के माध्यम से तत्व का विवेचन किया गया है इसमें मुख्य ध्वनि आती है अहंकार का नाश करो अहंकार का नाश करो अहंकार रहने से सामने साक्षात ब्रह्म यक्ष के रूप में खड़ा है किंतु समझ में नहीं आता कौन है ऐसा इसमें कहा गया है देवताओं के मन में अहंकार था इसलिए जिस तत्व को वे पाना चाहते थे जिसका वे दर्शन करना चाहते थे वह सामने यक्ष का रूप धारण करके खड़ा है फिर भी वे नहीं पहचान पा रहे हैं अहंकार का पर्दा पहचानने नहीं देता यदि सामने भगवान भी आ जाए तो अहंकार के पर्दे में दिखाई नहीं पड़ता है भगवान विशिष्ट हैं वे निरहंकारी के समक्ष प्रकट होते हैं शांति पाठ में कहा गया है ओम आप्याय तो ममाणी व प्राणचक्षु स्रोत्रमथो बलिंद्रियाम ब्रह्मोपनिषदम माँ हम ब्रह्म निराकुया मा माँ ब्रह्म निराको अराकणमस्तु अ निराकरण मे अस्तु तदात्मनि नृत्य उपनिष्स्सु धर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओं शांति शांति शाति ऐसा शांति पाठ इस उपनिषद में किया गया है इस शांति पाठ का क्या अर्थ है, है। आप्याय तो ओम से ईश्वर के नाम से यह सब शुरू होता है प्रभु के नाम का स्मरण ओम बड़ा सार्थक है इसका विवेचन हम एक बार कर चुके हैं पुनः विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्म का ईश्वर का प्रतीक है यह ओंकार ईश्वर का वाचक क्या है पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव उस परम सत्य का वाचक यह ओंकार है ऋषि यह प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य गुरु दोनों मिलकर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंग पुष्ट हों पुष्ट हों किसके लिए क्या संसार के भोगों का भोग करने के लिए नहीं साधना करने के लिए शरीर पुष्ट हो यदि अंग पुष्ट न हो तो साधना कहाँ हो पाती है यदि रोग जर्जरित हमारी देह हो तो साधना में मन नहीं लगता है इसलिए कहते हैं मेरे अंग पुष्ट हों क्योंकि मैं उस सत्य को पाने का उपाय करना चाहता हूँ साधना करना चाहता हूँ फिर कहते हैं वा प्राणसचक्षु हो वाणी प्राण का जो स्पंदन हो रहा है वे आंखें कान बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो बल का अर्थ है तेज मन की दृढ़ता मेरा मनोबल पुष्ट हो मनोबल यदि पुष्ट न हो तो साधना में हम बढ़ नहीं पाते थोड़ा सा कुछ व्यवधान आया तो हम लड़खड़ा जाते हैं आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है क्रम टूट जाता है इसलिए कहा गया कि मेरा मनोबल बढ़े और क्या हो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम यह सब कुछ वह उपनिषद ब्रह्म है उपनिषद ब्रह्म का क्या तात्पर्य है जो ब्रह्म जो सत्य उपनिषद शास्त्र से उपनिषद की प्रणाली से प्राप्त होता है उपनिषद की प्रणाली से मतलब गुरु और शिष्य की परंपरा से प्राप्त होता है गुरु के पास जाकर शिष्य विनीत होकर ब्रह्म विद्या प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है यह सब कुछ औपनिषद ब्रह्म है फिर माहम ब्रह्म मैं ब्रह्म की अवहेलना न करूं, सत्य की अवहेलना न करूं और यह सत्य भी मेरी अवहेलना न करे यदि कभी मुझसे गलती होती है मैं प्रमाद भी कर बैठता हूं, तो वह सत्य मुझ पर कृपा करे वह कभी भी मेरा किसी ही प्रकार से तिरस्कार न करे हम परस्पर एक दूसरे का अवलंबन लेकर आगे बढ़ते चलें तदात्मनि उपनिषदों में जो धर्म है जिनकी बात कही गई है जिन धर्मों के सहारे आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है वे सारे के सारे धर्म मुझ में आ जाए मेरे भीतर हों अंत में त्रिविशताप की शांति की प्रार्थना की गई है यहाँ से केनोपनिषद शुरू होता है इसके बाद भगवत पूज्य पाठ शंकराचार्य जी के द्वारा केनो केनोपनिषद की महत्ता बताई गई है आपको दो भाष्य मिलेंगे एक तो पदभाष्य है जैसे हर उपनिषद में पदभाष्य होता है और दूसरा उसके साथ साथ उसका वाक्य भाष्य है इस उपनिषद की यह विलक्षणता है केवल इसी में आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा दो भाष्य किए गए हैं पद का अर्थ है जो श्लोकों के पद हैं शब्द हैं उनका अर्थ उनका भाष्य उनका विवेचन फिर स्वतंत्र रूप से वाक्य भाष्य भी हैं मानो वहाँ पर पद के साथ अधिक संबंध नहीं है पर क्या तथ्य है क्या कहा गया है इसको लेकर के उन्होंने स्वतंत्र तर्क के आधार पर तर्क प्रणाली से पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के द्वारा खंडन मंडन किया है शंकराचार्य पूर्व पक्ष में आएंगे दर्शन के क्षेत्र में प्रश्न उठाएंगे और फिर उसका खंडन करके अपने मत का पोषण करेंगे वे वाक्य भाष्य के, के माध्यम से उस प्रणाली का दर्शन कराते हैं और पदभाष्य तत्व का बोध कराते हैं जो शब्द हैं उनका अर्थ बोध कराते हैं तो शंकराचार्य ने इस उपनिषद में दो भाष्यों की रचना की है इस दृष्टि से भी केनो उपनिषद का अपने आप में अधिक महत्व कहा जा सकता है